दीय तलवकार शाखा के केनोपनिषद के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के दो भाष्यों में से पदभाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं समन्द भाष्य में भाष्यकार भगवान ने नवम अध्याय पूर्ववर्ती आठ अध्यात्मक कर्मकांड के विषय से विलक्षण विषय वाला है ये शुरू में बताया कर्मकांड का विषय कर्म और उपासना रूप अनुष्ठेय हैं तो ज्ञान कांड का विषय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है और वो स विषय होने से प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को जानने की इच्छा वाले की इच्छा पूर्ण होगी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर और प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ज्ञान उन जिज्ञासुओं को कराने के लिए नवम अध्याय का आरंभ है मूल जो नवम अध्याय के वाक्य हैं उनसे नवम अध्याय के विषय को जानने में जो समर्थ हैं भाष्कर भगवान से पूर्ववर्ती जो ज्ञानी हुए वे तो मूल वाक्यों का ही विचार करके प्रत्येक भिन्न ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिन्हें मूल वाक्यों से प्रत्येक भिन्न ब्रह्मरूप तात्पर्य विषय अवगत करने का सामर्थ्य नहीं है उनकी आत्म आत्मजिज्ञासा को शांत करने के लिए नवम अध्याय का व्याख्यान आवश्यक है इसलिए नवम अध्याय प्रारंभ हुआ है नवम अध्याय का व्याख्यान करने के लिए भाष्कर भगवान की प्रवृत्ति है ये भाष्कर भगवान ने प्रथम वाक्य में बताया और दूसरी एक जिज्ञासा हुई अनुबंध चतुष्ट अंतपाती जो संबंध है उसे जानने की जो नव अध्याय से पूर्ववर्ती प्रकरण है कर्मकांड आठ अध्यात्मक वे पूर्व में हैं आठ अध्याय नवम अध्याय उत्तर में है तो इन दोनों में जो पूर्वोत्तर भाव से पूर्वोत्तर भाव की अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति से लभ्य एक संबंध विशेष है वह संबंध विशेष कौन सा है एक जिज्ञासा हुई कर्म कांड के साथ ज्ञान कांड के संबंध की जो संबंध विशेष है वो कौन सा है तो भाष्कर भगवान बताने जा रहे हैं ज्ञान कांड का कर्म कांड के साथ हेतु हेतु मद्भाव संबंध विषय द्वारा उस दृष्टि से ये तस्माच प्राक इत्यादि भाष्य ग्रंथ प्रारंभ हुआ और यह बताया गया आठ अध्यायों में अनुष्ठेय कर्म तथा कर्मांग उपासनाओं का प्रतिपादन हुआ साथ साथ कुछ स्वतंत्र उपासनाएं भी बताई गई प्राण उपासना उपासनादि सुत्रात्मा की उपासना और प्राण दृष्टि से गायत्री शाम की उपासना भी बताई गई ये आठ अध्यायों का प्रतिपाद्य विषय है और इन आठ अध्यायों के द्वारा प्रतिपादित कर्म उपासनाओं का अनुष्ठान दो प्रकार से होता है एक निष्काम भाव से होता है संसार अंतपाती लोक त्रयात्मक जो फल हैं, इनकी अपेक्षा किए बिना शास्त्र की आज्ञा मान करके इन आठ अध्यायों के द्वारा प्रतिपादित कर्म उपासनाओं का अनुष्ठान निष्काम अनुष्ठान कहलाता है इसका फल है चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान और इस प्रकार ये निष्काम भाव से आठ अध्याय के द्वारा प्रतिपादित जो विषय है उसके अनुष्ठान से चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान होता है तो नवम अध्याय के प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म एकत्व विषय का ज्ञान हेतुमत है हेतुमत कहा जाता है फल को और हेतु है आठ अध्याय के द्वारा प्रतिपादित जो विषय उसका निष्काम भाव से अनुष्ठान ये विषय हुआ क्या नाम हेतु हुआ तो हेतु का प्रतिपादक है पूर्ववर्ती आठ अध्याय और फल के फल का प्रतिपादक है फल ये नौ अध्याय इसलिए इनमें विषय द्वारा हेतु हेतु मद्भाव संबंध होगा इसे बताते हुए निष्कामस्य से चित्त शुद्धियर्थम बहती इत्यादि कहा भाष्कर भगवान ने और जो आठ अध्याय के द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठेय साधन का अनुष्ठान तो करते हैं लेकिन कर सकाम भाव से करते हैं तो उन्हें शास्त्र प्रतिपादित दो मार्गों में से किसी न किसी मार्ग से जाना होता है वो पुनरावृत्ति को ही प्राप्त करते हैं संसार को ही प्राप्त करते हैं ऐसा आठ अध्याय के द्वारा प्रतिपादित विषय के सकाम अनुष्ठान का भी फल वर्णन भाष्कर भगवान कर रहे हैं दोष आत्मजिज्ञासु इन कर्म के सकाम भाव से अनुष्ठित कर्म के फल में विद्यमान दोष दर्शन द्वारा उनसे वरक्त हो जाए वैराग्य प्राप्त करें इस उद्देश्य तो केवल कर्म का अनुष्ठान करते हैं यदि सकाम भाव से आठ अध्याय के द्वारा प्रतिपादित तो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं स्वर्गलोक वो पुनरावृत्ति का ही हेतु बन जाता है कुछ अधिक समय तक वहाँ निवास करके वापस फिर मृत्यु लोग आते हैं और जो उपासना केवल उपासना या उपासना समुचित कर्म करते हैं समुच्चय अनुष्ठाई हैं या उपासक हैं वे उत्तरायण मार्ग से जाते हैं ब्रह्मलोक लोक वह स्वर्गलोक की अपेक्षा दीर्घ अवस्थाई होने के कारण वहां जिनका प्रवेश हुआ उनका इसी कल्प में जन्म नहीं होता लेकिन जन्म सर्वथा नहीं होता ऐसी बात नहीं है जिनको वहां पर पहुंचने के बाद भी विधेयक कैवल्य का हेतु हूत ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता उनका दूसरे कल्प में जन्म होता है इस कल्प में तो नहीं होता इसलिए वह भी एक प्रकार से पुनरावृत्ति ग्रस्त ही है हाँ। हाँ। तो आनुषंगिक फल होता है जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक कर्म का फल भोगना ही पड़ता है ना तो वो कर्म निष्काम भाव से करता जा रहा है तो निष्काम कर्म तो उसके चित्त शुद्धि का हेतु बनेगा निष्काम उपासना चित्त विक्षेप की निवर्तक बनेगी और उसे आनुषंगिक फल के रूप में मिलता है उत्तम कुल में साधना अनुकूल जन्म यदि वैराग्यवान है वैराग्य तीव्र है और नहीं है यदि तो देवलोक में निवास बहुत दिनों तक वहाँ रह करके फिर इसी लोक में वापस आता है लेकिन उसका वो निष्काम कर्म समाप्त नहीं होता जहाँ से उसकी साधना छूटी थी आगे की साधना कर लेता है ये व्यवस्था भगवान ने छठे अध्याय में गीता में बताई है अर्जुन को तो इसलिए निष्काम कर्म करने वाले को तो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक उसकी अधोगति तो नहीं होती उसे उत्तम लोक की वैराग्य की कमी होने पर उत्तम लोक की प्राप्ति होती है वैराग्य है तो उत्तरोत्तर अच्छे साधक का जन्म मिलता है हाँ तो वैराग्य वैराग्य यदि शरीर पूर्व शरीर छोड़ते समय रहता है तो योगियों के कुल में जन्म लेता है वैराग्य की कमी होती है तो शरीर छोड़कर के पुण्य कर्म करने वाले जो उत्तम लोक लोगों को मिलने वाले पुन्य कर्म सकाम पुन्य कर्म करने वालों को जो लोक मिलता है उस लोक में बहुत काल तक रहते हैं फिर मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं और वहां से आगे की साधना करते हैं ये कहा है वैराग्य की न्यूनता होने पर वैराग्य की प्रबलता होने पर योगियों के कुल में जन्म उसका प्रयोजक है वैराग्य की न्यूनता अधिकता तो उपासक चला जाता है ब्रह्मलोक में लेकिन कल्पांतर में उसकी भी पुनरावृत्ति होती है इसे 8वें अध्याय में गीता में कहा गया आब्रम भूना लोकात्नरावृति नजुना पुनरावृत्ति है तो इस प्रकार वो ब्रह्मलोक पर्यंत के जो आ, फल हैं उन फलों में विवेकी साधक दोष दर्शन करके विरक्त हो जाए इस अभिप्राय से सकाम भाव से अनुष्ठित कर्म उपासना का फल भी भास्कर भगवान ने बताया और जो सकाम भाव से भी शास्त्र विहित कर्म उपासनाएं न करके शास्त्र निषिध कर्म तथा चिंतन स्वाभाविक चिंतन करते हैं स्वाभाविक कर्म करते हैं पापाचारी हैं उन्हें तो तृतीय जन्म मिलता है कष्टागति मिलती है इसे छादो के उपनिषद की एक श्रुति और अन्य एक मंत्र भाग का मंत्रांश बता करके भाष्कर भगवान ने प्रमाणित किया कि पापी दक्षिणायन मार्ग या उत्तरायण मार्ग से न जा करके तृतीय मार्ग उन्हें प्राप्त होता है तृतीय मार्ग है निरंतर कष्टानुभूति करने वाला कराने वाला अब भाषकर भगवान आगे ये बता रहे हैं कि विशुद्ध सत्व से तू निष्काम सेव इत्यादि से वह कर्म निष्काम भाव से अनुष्ठित एक प्रकार से हेतु बन जाता है ब्रह्म जिज्ञासा की उत्पत्ति में विशुद्ध सत्व से तो निष्काम सेव इत्यादि का अवतरण है टीका में टीका को देखिए एवं कर्म फलम उक्त ततो त विर विशुद्धसत्स ब्रह्मज्ञाने दर्शयन हेतुे हे भाव आह इति विशुद्धसत्ति तो एवं कर्मफल मैंने पूर्व में मे कर्म का कर्म का फल बताया और अब जो ततः विरक्त है का मतलब कर्मफल से विरक्त है कर्मफल के प्रति रागद्वेश नहीं है जिसके चित्त में निष्काम भाव से कर्म उपासना का अनुष्ठान करके रागद्वेश रहित हुआ है जो उसके विषय में कहते हैं कि ततो विरक्त विशुद्ध सत्व ये कर्मफल विषयक राग द्वेश चित्तगत अशुद्धि मानी जाती है और चित्त कर्मफल विषयक राग द्वेष से रहित हुआ तो माना जाता है शुद्ध हुआ तो विशुद्ध सत्व ऐसा कर्मफल विषय रागद्वेष से रहित हो गया है चित्त जिस साधक का पूर्ववर्ती अनेकों जन्मों से निष्काम कर्म उपासनाएं करते करते उनके फलस्वरूप कर्म फल के प्रति जिसके चित्त में वैराग्य है तो वो विशुद्ध सत्व है उसका कर्म फल के प्रति वैराग्य होने के बाद कर्मकांड के प्रतिपाद्य अनुष्ठे साधन में अधिकार नहीं होता क्योंकि कर्मकांड का तो अधिकारी होता है कर्मकांड के द्वारा बताए जाने वाले साधन का जो फल चाहता है कर्मकांड के द्वारा बताए गए साधन का फल दो प्रकार का है एक संसार अंत पति अभ्युदय और दूसरा संसार के प्रति वैराग्य निष्काम भाव से अनुष्ठित कर्म का फल और जिसको वह निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान करने के बाद भी चित्त शुद्ध हो गया वैराग्य हो गया तो वैराग्य होने के बाद फिर कर्म कांड का प्रतिपाद्य जो साधन है उसका वह अधिकारी नहीं है उसका अधिकार नवम अध्याय के द्वारा बताए जाने वाले प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मज्ञान के साधन में है इसे कहा जा रहा है कि ततो विरक्तस्य से विशुद्ध सत्व से ब्रह्मज्ञाने अधिकार इसलिए कर्मकांड के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का अनुष्ठान एक प्रकार से नवम अध्याय का अधिकारी बना देता है कर्म फल के प्रति वैराग्य उत्पन्न करके चित्त शुद्धि द्वारा तो ब्रह्म ज्ञाने अधिकार इति दर्शयन् ये दिखाते हुए हेतु हेतु मदभाव आह ये हेतु हेतु मदभाव संबंध आठ अध्याय तथा ये नवम अध्याय इनका आपस में बताया जा रहा है ज्ञानकांड कर्मकांड का आपस में हेतु तो हेतु तो भाव संबंध है कर्म कांड के द्वारा प्रतिपादित कर्म उपासनाओं के अनुष्ठान के बिना ज्ञान कांड का अधिकार नहीं आता तो भाष्य में है विशुद्ध सत्व से तो अनित्यत साध्य साधन संबंधात इह इत पूर्वकृता संस्कार विशेष उद्भवात विरक्त प्रत्येगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते आत्म जिज्ञासा वैराग्यवान के चित्त में ही होती है जिसके चित्त में वैराग्य नहीं है उसे वेदांत विषय को जानने की तीव्र इच्छा फल परिवसायी इच्छा ही नहीं होगी तो ये कहा जाता है विशुद्ध सत्व से तू तो जो शुद्ध चित्त हैं और तू शब्द बता रहा है कर्मकांड के अधिकारी की अपेक्षा ज्ञानकांड के अधिकारी में वे वैलक्षण्य तू शब्द बताता है वो वैलक्षण्य है कर्मकांड का अधिकारी सकाम है ये निष्काम है संसार की कामना इसके चित्त में नहीं है ज्ञानकांड का अधिकारी होता है आगे बताया जाएगा बृहदारण्य के एक वाक्य को उपस्थित करते हुए किम प्रजया करमो ये शानो अयम अयन लोकः इस यह वाक्य बताता है जो साध्य साधनात्मक संसार है उसके प्रति अभिलाषा जिसके चित्त में नहीं है साधन एसना से रहित है जो व्यक्ति उसके अंदर के उद्गार है कि हम जो अनित्य संसार हैं त्रयात्मक उसी की प्राप्ति कराने वाले प्रजा कर्म और सकाम उपासना से क्या करेंगे हमें तो सकाम कर्म और उपासना का फल जो स्वर्ग और ब्रह्मलोक है ये नहीं चाहिए उनके प्रति हम विरक्त हैं और हमें चाहिए नित्य आत्मलोक रोनित्य आत्मलोक तो नहीं मिलता इन साधनों से वो मिलता है ज्ञान से आत्मलोक है मोक्ष और मोक्ष मिलता है ज्ञान से इसलिए हम तो आत्मजिज्ञासु हैं आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाले फल को चाहते हैं उस दृष्टि से उनको कहा जाता है निष्काम यानी ये जो तीन साधन हैं लोकत्रय के प्रापक उनके प्रति जिनके चित्त में अभिलाषा नहीं है कामना नहीं है हाँ इसलिए काम शब्द का अर्थ संसार विषय नी कामना चित्त शुद्धि की कामना वह कामना परमात्म विषय होने के कारण परमात्म प्राप्ति में सहयोगी होने के कारण उसे नहीं माना जाता संसार प्रापक यज्ञार्थ कर्म हो जाता है इसलिए गीता में कहा गया योगिना कर्म कुरंती संगन त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है आत्मशुद्ध है तो चतुर्थी है न फल को बताने वाली क्या मतलब अंतकरण की शुद्धि के लिए करते हैं क्या अर्थ है अंतकरण शुद्धि की उनके अंदर कामना है और संगन त्यक्त्वा से बताया गया संग यानी आसक्ति को छोड़ करके करते हैं तो आसक्ति कौन सी फिर वो संसार विषय आसक्ति संसार विषयक कामना को ही चित्त का मल कहा जाता है अशुद्धि कहा जाता है और उस अशुद्धि की निवृत्ति की कामना वो तो शुद्धि की कामना है वह कामना मल के कोटि में नहीं आती तो इसलिए निष्काम जब कहते हैं तो संसार विषय नी इच्छा काम शब्द से लिया जाता है उससे रहित तो जो विशुद्ध सत्व है वो निष्काम होता है का मतलब संसार विषयनी कामना से रहित होता है ये उसमें ज्ञानाधिकारी में कर्माधिकारी का लक्षण है कर्माधिकारी में कर्म फल की कामना होती है ज्ञानाधिकारी में कर्म फल की कामना नहीं होती ये निष्काम इस शब्द से बताया गया तो निष्काम से वुद्ध सत्व तो क्या हो जाता है तो उसे फिर शुद्ध चित्त में जो कर्म फलगत दोष हैं वो स्पष्ट दिखते हैं जैसे किसी तालाब में पानी अत्यंत निर्मल और स्थिर है तो उस तालाब के नीचे तलवे में जो भी सुई भी पड़ी हुई होगी तो दिख जाती है जैसे इन दिनों में गंगा जी का जल निर्मल है तो जो भी कुछ सतह में है कंकड़ पत्थर आदि वो सब दिख जाता है ऐसा निर्मल चित्त जिसका है उसे जिस वस्तु में जो गुण दोष है वह वैसे ही स्पष्ट दिखता हैं तो कर्म फल में अनित्व आदि जो दोष है वह दोष स्पष्ट दिखने के कारण वह उन दो और जिस वस्तु के दोष दिखते हैं उस वस्तु से राग हट जाता है चित्त विरक्त हो जाता है उस वस्तु से उस दृष्टि से आगे कहते हैं कि बाह्यात अनित्यात साध्य साधन संबंधात् कृतात् पूर्वकृतात् व संस्कार विशेष उद्भवात् तो इस जन्म में किए हुए या जन्मांतर में किए हुए जो निष्काम कर्म से अर्जित संस्कार है शुद्धि के और वह संस्कार विशेष उद्भूत हो गए तो संस्कार विशेष उद्भवात तो आहिक या यानी इस जन्म में किए हुए कर्म से या पूर्व जन्म में किए हुए कर्म से चित्त संस्कृत हो गया शुद्ध हो गया तो शुद्ध होने से क्या हो जाता है तो बाह्यत, अनित्यात साध्य साधन संबंधात विरक्तस्य। तो साध्य साधनात्मक जो संसार है, उससे अनासक्ति हो जाती है वैराग्य हो जाता है ऐसा वैरागी जिसके चित्त में हुआ उसके चित्त में अभी अज्ञान विद्यमान होने से सर्वथा कामना नहीं रहेगी ऐसी बात नहीं कामना की अत्यंतिक निवृत्ति तो स्थित प्रज्ञ का लक्षण है ये तो अभी खाली निष्काम भाव से कर्म उपासनाएं करके चित्त को शुद्ध कर चुका है नित्यानित्य वस्तु विवेक उत्पन्न हुआ है और साध्य साधनात्मक संसार से वैराग्य हुआ है लेकिन अभी आत्मविषेक प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मबोध नहीं हुआ है तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का अज्ञान ही होने के कारण इच्छाएं रहेगी ऐसे व्यक्ति के चित्त में जिसके चित्त में संसार के प्रति वैराग्य है तो क्या इच्छा होगी फिर तो उसके चित्त में इच्छा होगी संसार का हेतुभूत समूल अध्यास का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी ब्रह्म जिज्ञासा होगी वो कह रहे हैं कि विरक्त प्रत्यक आत्मविषया जिज्ञासा प्रवर्तते जो विरक्त है ये विरक्त से हेतुगर्भ विशेषण है ब्रह्म जिज्ञासा में प्रयोजक है संसार के प्रति वैराग्य जिसके चित्त में तीव्र वैराग्य है विवेकपूर्वक उसी के चित्त में प्रत्येक आत्म आत्मविषया जिज्ञासा प्रवर्त्या उत्पन्न होती है आ, सच्ची आत्मजिज्ञासा उत्पन्न होने के लिए अति आवश्यक होता है वैराग्य नचिकेता मैत्री के चित्त में वैराग्य है इसलिए उनकी आत्मजिज्ञासा प्रतिहत नहीं हुई यमराज जी ने परीक्षा नचिकेता की लेने के लिए आत्मज्ञान के बदले में पूरा संसार नचिकेता के सामने रख दिया इसको ले लो लोग जिसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं वह मैं तुम्हें बिना साधन के ही प्रदान कर देता हूं हिरण्यगर्भ गर्भ लोग भी उसे लो। लेकिन नचिकेता कहता है विवेकपूर्वक वैराग्य होने के कारण ये सब तो आप अपने पास ही रखिए उसमें अनित्यत्व नचिकेता को दिख रहा है इसलिए नचिकेता कहते हैं कि स्वभाव मर्त्यस्य यदअत ए तो ये जो पदार्थ है जो आत्मज्ञान के बदले में आपने देने के लिए मुझे प्रस्तुत किए हुए ये तो कल भी रहेंगे या नहीं रहेंगे निश्चित नहीं है का मतलब अनित्य है तो इस प्रकार ये शुद्ध चित्त में विवेक पूर्वक वैराग्य होता है संसार का जो दोष है अनित्यत्वादि वो दिखता है और वो दिखने से वैराग्य होता है वैराग्य वान चित्त में आत्मजिज्ञासा टिकाऊ रहती है आत्मज्ञान पर्यवसायी आत्मजिज्ञासा हो जाती है नचिकेता की आत्मजिज्ञासा इन सब संसार सांसारिक पदार्थों से प्रतिहत नहीं हुई ये नहीं कि ठीक है आप कह रहे हैं आत्मज्ञान की का वरदान छोड़ दो और ये लो तो मैं स्वीकार करता हूँ ऐसा नचिकेता नहीं, कि नहीं किया कहा ये सब आप अपने पास रखिए नान्यम वरम नचिकेता व्रणो होते ऐसी आत्मजिज्ञासा को यहाँ पर लिया जा रहा है वह आत्मजिज्ञासा जिसके चित्त में वैराग्य विवेक पूर्वक है उसी के चित्त में होती है इसलिए कहा कि संस्कार विशेष उद्भवात विरक्तस्य चित्त का जो संस्कार हुआ है विवेक का हेतुहुत संस्कार शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक को उत्पन्न करने वाला चित्त गत्तो संस्कार उसके कारण वैराग्य हुआ विवेकपूर्वक विवेकपूर्वक वैराग्य खंडित नहीं होता फिर ऐसे ऐसा चित्त आत्मज्ञान करा करके मुक्त ही कराने में सहयोगी बनता है। तो विरक्तस्य प्रत्येक प्रत्य आत्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते इस प्रकार आत्म जिज्ञासा का हेतु है निष्काम भाव से अनुष्ठित आठ अध्याय के द्वारा प्रतिपादित साधन वो अभी नित्यानित्य वस्तु विवेक उत्पन्न करने वाली जो शुद्धि है वो शुद्धि नहीं बीच वाली सिद्धियां बहुत सी मिलती हैं वो सिद्धि मिली है उसमें अभी संतोष है ऐसा मानना पड़ता है तभी नहीं तो उन सब इसमें भी न लग करके और आगे बढ़ेगा व्यक्ति नहीं हो पा रहा है का अर्थ है उस जो मिला है जितनी शक्ति मिली है उतने में ही संतोष है अभी ऐसा माना जाता है तद तद वस्तु प्रश्न प्रतिवनलक्षण यही है ना तो तद वस्तु प्रदर्शते तो तदस्तु का अर्थ है विरक्त जो कर्मफल के प्रति है उसी के चित्त में आत्मजिज्ञासा का प्रवर्तन होता है ये तद ए तद वस्तु शब्द से लेना आत्मजिज्ञासा किसको होगी जो विरक्त है उसी में आत्मजिज्ञासा होगी अविरक्त को नहीं होगी इस बात को प्रश्न और उत्तरात्मक जो यह केनोपनिषद श्रुति है इससे बताया जा रहा है जो केनोपनिषद का प्रथम मंत्र है यह आत्मजिज्ञासु का प्रश्न है जिसके चित्त में आत्मजिज्ञासा उत्पन्न हुई है ियम होता है कि जिसको जिस विषय की इच्छा अंदर से तीव्र है वो जहां कहीं जाएगा अपने जिज्ञासित अर्थ का ही प्रश्न करेगा अर्थ को जानने के लिए अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही व्यक्ति के प्रश्न से ज्ञात होता है कि उसके चित्त में क्या चल रहा है कैसी चित्त की स्थिति है उसके चर्चा से प्रश्न से ज्ञात हो जाती है तो जो सच्चा आत्मजिज्ञासु होता है विवेक पूर्वक वैराग्य हुआ और वैराग्य होने के कारण वैराग्य पूर्वक वैराग्यपूर्वक आत्मजिज्ञासा है तो उसे इधर उधर की बातें अच्छी नहीं लगेगी आत्मचर्चा में ही उसे रस आएगा इसलिए केने शीतम इत्यादि से आत्मजिज्ञासु का वो प्रश्न है और स्रोत से स्रोतम मनसो मनोयत इत्यादि से उस आत्मजिज्ञासा को शांत करने वाला ब्रह्मनिष्ठ आचार्य का उत्तर है प्रतिवचन है तो ये जो आत्मजिज्ञासु का प्रश्न और श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य का उत्तर रूपा श्रुति है इस श्रुति के द्वारा यही बताया जा रहा है कि जो विरक्त है उसी के चित्त में सच्ची आत्मजिज्ञासा होती है और जिसके चित्त में सच्ची आत्मजिज्ञासा होती है वह निर्विशेष आत्मा जो अपना जिज्ञास्य है उसी की चर्चा में रुचि लेगा उसी को जानने के लिए प्रयत्नशील रहेगा ये श्रुति बता रही है इसे कहा कि तद एत वस्तु प्रश्न प्रतिवचन लक्षण या प्रदर्शते केनेशित इत्याद्य और यही बात केनोपनिषद श्रुति के द्वारा जो बताई जा रही है कठोपनिषद में भी बताई गई है इसे आगे कहते हैं कि काठ के चोकतम तो काठ के चोकतम इत्यादि से पहले भी थोड़ी टीका है जो था ना पूर्व वाक्य में ईह इकृतात पूर्व कृतात, कृतात वा संस्कार विशेषात् इसकी अवतरण टीका थी उसको देखिए उससे पहले संबंध बता रहे हैं टीकाकार कि साध्य साधन संबंधात इति संबंध वो जो विरक्त श्रेष्ठ एक पद है ना दूसरी पंक्ति में वो साध्य साधन संबंधात का अन्वय विरक्तस्य के साथ करना है ये टीका में कहा टीकाकार ने और इह इत्यादि का अवतरण है तत्र निमित्तस्य तमित अदृष्ट अनीय आह इत आत्मजिज्ञासायाम आत्मजिज्ञाया संस्कार विशेष के उद्भव में क्या हो जाता है कि जो निमित्त है अदृष्ट वह नियत नहीं है वैराग्य का निमित्त जो अध है पुण्य विशेष वह नियत का मतलब इसी जन्म में किया हुआ पुण्य से उत्पन्न होगा वैराग्य ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता वह इस जन्म में किए हुए पुण्य से भी हो सकता है जन्मांतर में किए हुए पुण्य से भी हो सकता है इसलिए कहते हैं कि तत्र निमित्तस्य अदृष्टस्य अदृष्ट से अनियतत्व आह यह कृतात पूर्वकृता संस्कार विशेषात् संस्कार विशेष है वही चित्त शुद्धि चित्त शुद्धि का हेतु है जो अदृष्ट वो नियत नहीं है और काठके इसका उत्तरन है टीका में विरक्तस्य ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्म इत्यत्र अन्य अन्यवाद आह काठके जो कर्मफल से विरक्त है उसे ही सच्ची आत्मजिज्ञासा होती है इस विषय में यह केनोपनिषद का प्रश्न उत्तर रूप वाक्य तो प्रमाण ही है इसका संवादक कठ शाखा का वाक्य भी बताया जा रहा है इसलिए कहा कि ब्रह्म जी की ऐसा भोती इत अन्य संवाद आह संवाद का अर्थ होता है मतिरैक्यम संवाद मति यानी मान्यता की समानता ये जो केनोप निषेद के द्वारा बताया गया साध्य साधन भाव है आत्मजिज्ञासा और वैराग्य का आत्मजिज्ञासा साध्य है वैराग्य साधन है यही साध्य साधन भाव इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित तो अन्य श्रुति भी उसका समर्थन करती है यदि बताती है तो माना जाता है जो समर्थन करने वाली श्रुति है वह कर संवादक है संवाद कर रही है समर्थन कर रही है। तो अन्य अन्य अन्य आह, समर्थनम तोन्यंवादनमुति का भी इस अर्थ में समर्थन बताया जा रहा है। काठके तस्मात परािखा व्यतृणी स्वयंभूत परा पश्यना कशिधीर प्रत्यागात्नमेक्षत इच्छन इत्यादि यह पर खानी व्यतरणित स्वयंभू स्वयंभू परमात्मा परमेश्वर इंद्रियों को बनाने वाले इंद्रियों को बनाने वाले परमेश्वर ने क्या किया तो कहा कि बहिर बनाया खानी शब्द का अर्थ है इंद्रियाणी ख का अर्थ होता है आकाश आकाश से उपलक्षित हैं स्रोत्र इंद्रिय और बहुवचन सामर्थ्या एक इंद्रिय न लेकर के अनेक इसलिए सभी इंद्रिया इसलिए खानी का अर्थ निकलेगा सभी इंद्रिया किसने बनाई है परमेश्वर ने लेकिन कैसे बनाई है परांची परांची का अर्थ है बहिर्मुख तो पराजी खानी व्यतीणित स्वयंभू परमेश्वर ने इंद्रियों को बहुर्मुख बना करके एक प्रकार से जीवों को किया है, इंद्रियों को हिंसित किया नष्ट कर दिया इसलिए क्या हुआ है त्रिहु हिंसायाम धातु से व्यतीणित बना है लंग लकार का रूप है वीउपसर्ग है लंका लंका रूप समझ लीजिए तो स्नु हुआ है न तो वो है लंका ही रूप आ, लंका लंग का अर्थ है पीड़ित कर दिया परमेश्वर ने इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके इंद्रियों को तथा इंद्रिय उपाधि है जिन जीवों की उनको पीड़ित कर दिया पीड़ित कर दिया ने पीड़ा से युक्त कर दिया बाधाओं से युक्त कर दिया कष्ट पहुंचा दिया इंद्रिया यदि बहिर्मुख न होती तो किसी को कोई कष्ट ना होता इंद्रियों के बहिर्मुखता के कारण ही कष्ट है ये कहा जा रहा है तो तस्मात परांग पश्य तीनातरात्मन तस्मात यानी इंद्रिया जो ज्ञान की उपकरण है जीव के पास परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के उपकरण है? बोध्य बोधक हाँ अंतर्मुख होती तो वैराग्य जल्दी हो जाता और जल्दी वैराग्य होता तो ज्ञान से मुक्त हो जाता है हाँ ओ आत्मजिज्ञासा तो रहती ना वैर मुक्ता के कारण विषयों की आसक्ति हुई विषयासक्ति के कारण आत्मजिज्ञासा नहीं हो रही है ये दिखाना है इंद्रियों का बहिर्मुख्य इंद्रिया है जन्म लिया है तो निश्चित अज्ञान है अज्ञान है तो प्रमाता भी है तो प्रमाता है तो उसे आंतरिक जगत का बोध होना चाहिए आंतरिक जगत की इच्छा होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है तो कहते हैं बहिर्मुखता के कारण ये कारण तो परांग पश्यति नातरात्मन नातरात्मन इसमें आत्मन में लुप्त द्वितीया है नातरात्मन यानी अंतरात्म ऐसा समझना अंतरात्म न पश्यति परांग पश्यति तो बाह्य पदार्थों को देखता है परांग का अर्थ है बाह्य पदार्थ अनात्म वस्तु अंतरात्मा है सर्वाभ्यंतर वस्तु तो बाह्य बाह्य जो पदार्थ हैं, शरीर आदि उनको मय के रूप में देखता है इंद्रियों के बहिर्मुखता के कारण और बाकी जो रूपादि विषय हैं, उनको अपने अनुकूल प्रतिकूल के रूप में देखता है तो तस्मात यानी इन बहिर्मुख इंद्रिया उसके पास ज्ञान की साधन होने से अनात्म वस्तुओं को ही देख रहा है अनादिकाल से जीव अंतरात्मानम न पश्यति वो आत्मज्ञान उसे नहीं हो पा रहा है आत्मजिज्ञासा भी नहीं हो रही है तो इंद्रियों का बहिर्मुख्य होने से बाह्य अनात्म वस्तु विषयक आसक्ति से आत्म जिज्ञासा नहीं हो रही है यह बताया बाह्य पदार्थों के प्रति वैराग्य नहीं है तो आत्म जिज्ञासा नहीं है यह व्यतिरिक सहचार बताया न पूर्वार्ध में उत्तरार्ध में अन्वय सहचार बताया जा रहा है तद अभावे तद अभाव व्यतिरिक सहचार माना जाता है तत्सत्व तत्सत्व अन्वय सहचार माना जाता है तो तस्मात् तस्मात्ती नांतरात्मन इससे बताया गया कि इंद्रिया बहिर्मुख होने से यानी अनात्म वस्तु विषयक अभिलाषा से युक्त होने से संसार में आसक्त होने से सांसारिक राग द्वेष से युक्त होने से जिन पदार्थों के प्रति रागद्वेश उन्हीं को देख रहा है प्रत्येक आत्मा के विषय में ओ, संसार के प्रति वैराग्य न होने से जिज्ञासा उसके चित्त में नहीं है तुनात आत्मजिज्ञासा उसके अंदर नहीं है अविरक्त होने से ये बता वैराग्य भावे आत्मजिज्ञासा भावा और कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मान्षत अवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन तो अमृतत्वम इच्छन यानी आत्म आत्मज्ञान का फलभूत तो मोक्ष की इच्छा जिसको है तो फले साधन इच्छा की उत्पादक होती है तो संसार की इच्छा नहीं है जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा है क्या मतलब संसार के प्रति भी रक्त है तो संसार के प्रति विरक्त हैं तो वह प्रत्येगात्मानम क्षत का अर्थ है प्रत्येगात्मा को जानने की इच्छा से संपन्न है ऐसे तो जान लिया यह अर्थ निकलता है लेकिन जान लिया ये नहीं आत्मजिज्ञासा उसके अंदर है क्यों वो अभी तो मुमुक्षा है मुमुक्षा होने से आत्मजिज्ञासा हुई संसार के प्रति वैराग्य नहीं है ये कैसे ज्ञात हुआ तो कहा अवृत चक्षु है वो अवृत्त चक्षु का अर्थ है अनात्म वस्तुओं के प्रति उसकी इंद्रियां प्रवृत्त नहीं हो रही है अनात्म वस्तु विषय द्वेष रहेंगे तो प्रवृत्ति होगी निगृहित इंद्रियां, प्रमाथी इंद्रियां नहीं है इंद्रिया प्रमाथिनी हरंति प्रसवम मना तो प्रमाथी इंद्रिया होगी तब तो मन को जबरदस्त जब, जबरन अपने विषयों का चिंतन करने के लिए ले जाएगी लेकिन ये अवृत चक्षु है का मतलब निग्रहित इंद्रिय वाला है अप्रमाथी इंद्रिय वाला है इसलिए उसका उसकी इंद्रिया अपने विषयों के ओर जबरन उसके मन को नहीं ले जाती तो फिर वो अंतर्मुखी रहता है प्रत्येक आत्मा आत्म जिज्ञासा लेकर के उसे आत्म आत्म आत्मज्ञान के जो अंतरंग साधन है उसी में रुचि आती है ये उत्तरार्थ में वैराग्य सत्वे अवृत्त चक्षु शब्द से एक प्रकार से वैराग्यवान को बताया और पर खानी शब्द से अविरक्त को बताया गया है तो अविरक्त को आत्म जिज्ञासा नहीं होती और आवृत चक्षु शब्दित तो विरक्त जो होता है उसके अंदर आत्मजिज्ञासा रहती है तो ये कठोपनिषद ने भी अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार से संसारिक वैराग्य को आत्मजिज्ञासा का कारण और अविरक्ति को आत्मजिज्ञासा का प्रतिबंधक बताया है तो जैसे यहां कहा गया ऐसे मुंडक श्रुति में भी कहा गया है इसे आगे कह रहे हैं उससे पहले टीका में टीकाकार अवृत्त चक्षु शब्द का अर्थ करते हैं टीका में आवृत्त चक्षु रीति साध्य साधन भावात करण ग्राम अवृत्त चक्षु शब्द का अर्थ है साध्य साधन रूप जो संसार उससे जिसकी इंद्रिया उपरत हो गई है विरक्त की होती है इसलिए वैराग्यवान यह अर्थ निकलेगा यद्यपि वहां खाली चक्षु इंद्रिय का ग्रहण है वह बाकी इंद्रियों का उपलक्षण है इसे कह रहे हैं कि चक्षुर ग्रहणस्य से उपलक्षणार्थत्वात चक्षुग्रहण उपलक्षण के लिए है बाकी इंद्रियों के इसलिए चक्षु से उपलक्षित समस्त इंद्रिया अपने अपने विषयों से उपरत है विरक्त है अर्थ निकलेगा। और एक मुंडक्का मंत्र बताया गया कर्मचितान ब्राह्मणोंभेदमायात नकतृतन तद्विज्ञा सगुरुमेवागछेत समीपाने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाना अथर्व आथर, अथर्वण है मुंडक उपनिषद अथर्वेद की है ना तो मुंडक उपनिषद में भी यह मंत्र यही बता रहा है कि जो वैराग्यवान है उसके चित्त में आत्मजिज्ञासा होती है वैराग्य रहित व्यक्ति में आत्मजिज्ञासा नहीं होती वैराग्य का हेतु है परीक्षा शब्दित विचार इसलिए कहा कि कर्मचितान लोकान परीक्ष कर्मचित यानी कर्म से प्राप्त होने वाले जो लोक यानी फल हैं तो कर्म से प्राप्त होने वाले जो फल हैं कर्म फल है लोकत्रय पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक देव लोक इसे परीक्षा ने ठीक ठीक इसका विचार करके इनके अनित्यत्वादि दोष देख लें और निर्वेदम आयात वैराग्य को प्राप्त हो जाए निर्वेद है वैराग्य कौन ब्राह्मण यानी ब्रह्म जिज्ञासु कर्म फल का ठीक ठीक विचार करके उससे विरक्त हो जाए तो निर्वेदम आयात तो वैराग्य के लिए युक्ति बताई गई कि नास्ती अकृत अकृतना अकृत है मोक्ष नित्यात्मलोक वह कृत यानी कर्म से प्राप्त नहीं होता ऐसा विचार करके कर्म फल से विरक्त हो जाए और नित्यलोक जो है आत्मलोक मोक्ष वह प्राप्त होता है जिस ब्रह्मज्ञान से उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तद्विज्ञानार्थम यानी यानि ब्रह्म ब्रह्मानुभूति के लिए गुरुम एवं अभिगच्छेत अभिगच्छित का करता है स यानी जो संसार के प्रति विरक्त है आत्मजिज्ञासु वह आत्मजिज्ञासा लेकर के आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए समित पानी होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाए यह मुंडक मंत्र भी यही बता रहा है कि जो विरक्त है उसी के अंदर सच्ची जिज्ञासा होती है वही ज्ञान कांड का अधिकारी है आत्मजिज्ञासम इत्यादि पर चर्चा हम लोग कल करते हैं